अथर्व वेदीय के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की खंड के द्वितीय मंत्र का विचार पूरा हो गया है तृतीय मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है अन्वय सहचार वितरिक सहचार से आत्मलाभ का साधन बताया गया वैराग्य तथा तत्त्वम पदार्थ शोधन रूप ये साधन बताया गया आत्म का पूर्वार्ध में वैराग्य तथा आत्मलाभ इनका व्यतिरिक्त सहचार बताया वैराग्य नहीं है तो आत्मलाभ भी नहीं होता उत्तरार्ध में वैराग्य है तो आत्मलाभ होता है यह बता करके एक प्रकार से अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार से यह बात बताई गई कि वैराग्य और आत्मलाभ इनमें साध्य साधन भाव है वैराग्यवान ही तत्त्वम पदार्थ शोधन कर सकता है और तत्त्वम पदार्थ शोधन जिसका हो गया उसी को तत्वशी वाक्याबोध ठीक से हो पाता है तत्वशी वाक्यार्थबोध है आत्मलाभ यह पर्याप्त काम कृतात्मनस्तु यह व सर्वे कामा इससे बताया गया तत्त्वम पदार्थ शोधन होने से तत्व पदार्थ शोधन भी वाक्यार्थ ज्ञान में प्रतिबंधक जो अपूर्व कामनाओं का जन्म होता है ना जिन जो नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं वे मानी जाती हैं प्रतिबंधक वाक्यार्थ ज्ञान में और उन नई कामनाओं का जो उत्पत्ति हेतु हैं तत्व पदार्थ अविवेक, अविवेकम पदार्थ अविवेक तत्पदार्थ अविवेक के कारण मुख्यतः तव पदार्थ अविवेक के कारण नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं। और वे प्रतिबंधक बन जाती हैं आत्मसाक्षात्कार में उन नई कामनाओं की उत्पत्ति का कारण जो त्व पदार्थ अविवेक उसका निवर्तक है त्व पदार्थ विवेक उसे कृतात्मन शब्द से बताया गया जो कृतात्मा है का मतलब तुम पदार्थ विवेकवान है तो तुम पदार्थ विवेकवान में जो तुम पदार्थ विवेक है वह निवृत्त करेगा नई कामनाओं के हेतु तुम पदार्थ अविवेक को नष्ट करेगा और इस प्रकार अपूर्व कामनाओं के जन्म का हेतु अविवेक निवृत्त होने से अपूर्व कामनाएं जन्म नहीं लेगी इसे पर, आ, यही वह सर्वे प्रविलियंती कामा इस चतुर्थ पाद के द्वारा श्रुति ने बताया अब ये जो परमात्म प्राप्ति का अव्यभिचरित साधन बताया जा रहा है परमात्म प्राप्ति की प्रार्थना को इसलिए अभी तक की चर्चा से तो इतना मात्र निश्चित हुआ कि परमात्म लाभ ही सभी लाभों में श्रेष्ठ है सर्वलाभों में उत्तम लाभ है परमात्म लाभ परमात्म लाभ है परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार तत्वमसी बोध। जिस कारण से वह फिर सर्वोत्कृष्ट लाभ जो परमात्मा साक्षात्कार हैं उसका अव्यभिचारी कोई साधन भी होना चाहिए जिसके आने से निश्चित रूप से परमात्मा की आत्म रूप से अनुभूति होती ही होती हैं ऐसा साधन बताने के लिए तृतीय मंत्र का प्रारंभ हो रहा है इसलिए तृतीय मंत्र के अवतरण में भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि यदि एवं सर्वलाभात परम आत्मलाभ तो कहते हैं एवं यानि उक्त रीति से अभी तक जो बताया इससे ये निश्चित हुआ कि आत्मलाभ बाकी समस्त लाभों में श्रेष्ठ लाभ है परम है उत्कृष्ट हैं इसलिए गीता में भी कहा यमलब्ध्वा लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः आत्मलाभ को ही सर्वश्रेष्ठ लाभ गीता कह रही है और यह अभी तक की चर्चा जो द्वितीय खंड की हुई उससे भी ये निश्चित हुआ है इसलिए क्या होगा कहते हैं तरही तललाभाय प्रवचनादय उपाया बाहुल्यन कर्तव्या प्राप्ति इदम उच्यते तल्लाभा के पहले तरही काश शेष करने के लिए टिप्पणीकार कहते हैं इसलिए तरही ऐसा तल्लाभाय के पहले हमने पढ़ा क्योंकि तो यदि शब्द का प्रयोग है ना तो यदि शब्द का नित्य संबंधी है तरही यदि चेत इसका संबंधी होता है तरही तो ये यदि शब्द का प्रयोग होने से उसके अनुरोध से तरह पद का अध्याय होगा और उसका अन्वय होगा तल्लाभाय के पहले तो तरी तलाय प्रवचना बाहुल्यन कर्तव्याद्य तो तने आत्मलाभ सभी लाभों में उत्कृष्ट होने से तरीका है तलाभाय तल आत्मज्ञा आत्मलाभा तल लाभ शब्द का अर्थ है आत्म, आत्म साक्षात्कार तो परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार जिन साधनों से होता है उन प्रवचनादि साधनों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए यह प्राप्त हुआ जिनके जो मानते हैं कि प्रवचनादिंग आत्मज्ञान के साधन हैं वे उनकी शंका है तर् तल्लाभाये यानी आत्मबोधा प्रवचनादय उपाया बाहुल्य कर्तव्या इसलिए तो श्रुति भी स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित इत्यादि ये बताती हैं कि स्वाध्याय प्रवचन के प्रति प्रमाद न करे का अर्थ स्वाध्याय प्रवचन करते रहें क्यों तो स्वाध्याय प्रवचन से आत्मज्ञान होता है तो जो आत्मलाभ सर्वश्रेष्ठ लाभ है तो उस सर्व आत्मज्ञान रूपी सर्वश्रेष्ठ लाभ के लिए उचित है कि प्रवचनादि साधनों की अधिकता बढ़ाएँ प्रवचनादि अधिक से अधिक करें इति प्राप्ते इस प्रकार आत्मज्ञान के साधन के रूप में प्रवचनादि की अधिक प्रवचनादि कर्तव्यता की अधिकता प्राप्त होने पर दम उच्चते। श्रुति कहती है प्रवचनादि भी साधन हो सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जो आत्मलाभ है उसके लेकिन वे अव्यभिचरित साधन नहीं है कोई जरूरी नहीं कि खूब प्रवचनादि साधनों को करने वाले को आत्म साक्षात्कार होगा ही होगा ये कोई आवश्यक नहीं है प्रवचनादि का उद्देश्य यदि आत्मलाभ नहीं है और खूब प्रवचनादि कर रहा है। साधन तो उन साधनों से जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी आत्मलाभ की प्राप्ति नहीं होगी आत्म साक्षात्कार नहीं होगा आत्मलाभ नहीं होगा आत्मलाभ तो तब होगा जब आत्मलाभ ही मात्र उद्देश्य होगा आत्मलाभ से अतिरिक्त अनात्मलाभ उद्देश्य नहीं होगा तो आत्मलाभ की प्राप्ति में परम्परा या साधनत्व प्रवचनादि में भी हो सकता है लेकिन किसके लिए वो आत्मज्ञान के परम्परा या साधन बनेंगे प्रवचनादि भी जिसका उद्देश्य केवल आत्मलाभ ही है और जिसका उद्देश्य अनात्मलाभ है आत्मलाभ से अतिरिक्त हैं अनात्मलाभ और वो अनात्मलाभ को उद्देश्य बना करके के प्रवचनादि साधनों का अनुष्ठान होता है तो वे अनुष्ठित प्रवचनादि जो उद्देश्य हैं अनात्मलाभ उसको पूर्ण करेंगे न कि आत्मलाभ कराएंगे इसलिए आगे कहते हैं कि तर ही आत्मलाभाये प्रवचनादय उपाय बाहुल्य न कर्तव्या प्राप्त इदम तो ये कहा जा रहा है कि ये प्रवचनादि अव्यभिचरित साधन नहीं हैं ये बताया जाएगा और आगे लिखते हैं कि यो अयम आत्मा लाभः पुरुषार्थो व्याख्यास तो वेदशास्त्र अध्ययन बाहुल्य प्रवचन तो ये नत्व न लभ्य की व्याख्या प्रारंभ हो रही है मूल में मुख्यमंत्री भाष्य में यो यम आत्मा इत्यादि से इस पर चर्चा तो हम लोग मूल मंत्र का विचार होने के बात करेंगे तो मूल मंत्र का पहले उच्चारण कर लें ना आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मे धया न श्रुते न यमे वैश वृणुते ते न लभ्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम वेद ने आत्मलाभ के साधन के रूप से जिन्हें बताया है साधन के रूप से जिन्हें बताया है उनमें आत्मलाभ साधनत्व तो नहीं है इसे पूर्वाध में बताया जा रहा है एक वाक्य तो बता रहा है साधनत्व तो और दूसरा वाक्य यदि निषेध करता है तो दो श्रुतियों का आपस में विरोध भी, भी होगा ना एक श्रुति वाक्य साधन बता दे। दूसरा उसी को कह दे कि यह साधन नहीं है तो दो श्रुतियों का ही आपस में विरोध होगा छांदोग्य श्रुति मेधा को साधन बताती है श्रवण को साधन बताती है गांधार देश से अपरित व्यक्ति गांधार देश में पहुँचता हैं अपहरणकर्ताओं के द्वारा कहीं निर्जन स्थान पर पहुँचाने के बाद भी कोई दयालु उसे गंधर्व देश का नाम गंधार देश पहुँचने का मार्ग उपदेश करता है और जो बताया उसे ठीक ठीक समझने की बुद्धि में शक्ति हैं जिसके ऐसा व्यक्ति फिर वो यात्रा करता है तो पहुंचता है गंधार देश में और अपने घर में पहुंच करके सुखी हो जाता है इसे पहले कहाँ है छांदोग्य उपनिषद में छठवे अध्याय में तो जो इसी दृष्टांत से आया कि जो पंडित हैं और मेधावी हैं वह सत को प्राप्त कर पाता है अपना जो स्वरूप है जिससे अनादिकाल से अलग हुआ है अविद्याधि अपहर्ताओं ने उसका अपहरण करके ये शरीर रूपी जंगल में ला करके छोड़ा है वह अपने ब्रह्म स्वरूप रूपी निवास स्थान पर पहुँच सकता है लेकिन दो चीज़ें चाहिए वो पंडित होना चाहिए और मेधावी होना चाहिए पंडित का अर्थ है जो श्रवण कर चुका है उपदेश यानी ब्रह्म प्राप्ति के साधनों को जान चुका है श्रवण से विचार से वो पंडित हैं और मेधावी हैं जो साधन बताया है उसे धारण करने की शक्ति हैं वह पंडित और मेधावी पहुंच जाता है स्वस्वरूप में यानी उसे आत्मलाभ होता है स्वरूप में पहुंचने का अर्थ है आत्मलाभ होना तो आत्मलाभ के प्रति साधन बताया गया है छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में मेधा को और पंडित शब्द से पांडित्य लेना पांडित्य है श्रवण जिसे यहाँ पर बहुन, बहुना न बहुना श्रुते न में श्रुत शब्द से कहा जा रहा है और स्वाध्याय प्रवचन प्रवचनाभ्याम न प्रमदितभ्यम इससे प्रवचन को भी साधन बताया गया है ये वाक्य प्रवचन मेधा और श्रवण को साधन बता रहे हैं आत्मज्ञान का और यह मुंडक मंत्र पूर्वार्ध में इन साधनों में आत्मज्ञान की साधनता का निषेध कर रहा है ये कह रहा है कि आत्मज्ञान के साधन नहीं हैं का मतलब अब अव्यभिचरित साधन नहीं है और वो बताते हैं कि साधन हो भी सकता है यदि उद्देश्य ठीक ठीक है तो तब इन दोनों की एक वाक्यता होती है इसलिए उद्देश्य को ठीक करने के लिए यमे वैश वृणुते तेन लभ्य शात्मा आत्मा विवृणुते तनु स्वाम गंधार देश में पहुंचने की तीव्र इच्छावान ही गंधार देश का मार्ग कोई बता दे और उसको समझने की शक्ति रखता हो उस वो गंधार देश में पहुँचेगा ही ऐसी बात नहीं यदि उसे गंधार देश जाने की इच्छा ही नहीं है पहुँचने की इच्छा ही नहीं है तो फिर वह गंधार देश में पहुँचेगा ही पहुँचेगा ये नहीं कहा जा सकता तो उसने सुना भी गंधार देश जाने का मार्ग समझ भी लिया लेकिन गंधार देश में पहुंचने की तीव्र इच्छा न होने से गंधार देश में पहुंचना उसका उद्देश्य न होने से नहीं पहुंच पाएगा जानकारी प्राप्त कर ली वहां जाने की लेकिन वहां पहुंचने का निश्चित उद्देश्य होगा तो उधर ही जाएगा इधर उधर रुकेगा नहीं बीच में तो वहाँ पहुँचेगा और यदि उद्देश्य नहीं है बीच में रुकने का उद्देश्य तो जब तक बीच में रुका हुआ तब तक वो पहुँच नहीं पाएगा जानकारी होने पर भी उस दृष्टि से यहाँ पर उद्देश्य को सुनिश्चित पहले करें आत्मलाभ ही हमारा उद्देश्य है अनात्मलाभ उद्देश्य ही नहीं निर्धारण हो तो प्रवचन आदि भी सहायक साधन है इसलिए मुख्य साधन तो माना जाएगा आत्मज्ञान को ही हम अंदर से अपना उद्देश्य बना दे आत्मज्ञान को ही अपना उद्देश्य बनाना ये आत्मवरण है परमात्मावरण है और ये जो परमात्मावरण है ये अव्यभिचरित साधना है जब उद्देश्य आत्मलाभ मात्र रहा तो हमारे पास जो भी संसाधन होंगे जो भी समय होगा जो भी शक्ति होगी उसका उपयोग केवल जो उद्देश्य निश्चित हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही करेंगे और उद्देश्य यदि आत्मलाभ ही हैं आत्मलाभ से अतिरिक्त अनात्मलाभ कोई दूसरा ही नहीं एक ही उद्देश्य है तो हम अपने समय का सदुपयोग संसाधनों का सदुपयोग और सामर्थ्य का सदुपयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मात्र करेंगे इसलिए उद्देश्य का सुनिश्चित होना ये साधन है इसे यहां पर कहा जा रहा है उत्तरार्ध में इसलिए पूर्वार्ध में कहा जा रहा है कि ये अव्यभिचरित साधन नहीं है साधन हो भी सकते हैं उद्देश्य यदि साफ सुथरा है तो तो नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य इसमें जो बहुना पद है, द्वितीय पद में उसका अन्वय प्रत्येक के साथ है तीनों साधनों के साथ प्रवचने के साथ भी मेधया के साथ भी और श्रुतेन के साथ भी तो प्रवचन के साथ अन्वय करेंगे तो बहुना प्रवचन न अयम आत्मा न लभ्य ऐसा अन्वय होगा अयम आत्मा यानी कौन आत्मा तो कहते हैं जिस आत्मा को पूर्व में दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष इत्यादि मंत्रों के द्वारा स्वयं प्रकाश अति सूक्ष्म निर्विकार चेतन के रूप से बताया गया सच्चिदानंद रूप से कहा गया वह पुरुष वह आत्मा अयम आत्मा शब्द से ग्राह्य है और वह न लभ्य यानी न ज्ञेय लभ्य तो है आत्मरूप से अनुभव योग्य उसे कहा जाएगा लभ्य और न लभ्य का अर्थ है आत्मरूप से अनुभव योग्य नहीं है वह परमात्मा सचिदानंद स्वरूप परमात्मा आत्मरूप से अनुभव योग्य नहीं है किससे तो बहुना प्रवचन का अर्थ है बहुत प्रवचन मात्र से प्रवचन है वेद शास्त्र का अध्ययन वेद अध्ययन शास्त्र अध्ययन इसे कहा जाता है प्रवचन प्रवचन शब्द का अर्थ है अध्ययन तो खूब वेदों का अध्ययन कर लिया खूब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया इतने मात्र से आत्मा जानने योग्य नहीं है जानने में नहीं आता यदि आत्मा को जानना ही शास्त्र अध्ययन का वेद अध्ययन का उद्देश्य नहीं है तो केवल वेद अध्ययन शास्त्र अध्ययन रूप साधन से आत्मा नहीं जाना जाएगा आत्मज्ञान उद्देश्य न हो तो ये कहा गया और मेधया इसके साथ भी बहुना शब्द का अन्वय करना है तो मेधा शब्द स्त्रीलिंग है तो बहु शब्द को भी स्त्रीलिंग बनाना होगा बभी और उसका तृतीया का एक वचन होगा बव्या तो बव्या मेधया अयम आत्मा न लभ्य ऐसा अन्वय होगा तो मेधा शब्द का अर्थ होता है ग्रंथार्थ धारण शक्ति जिस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं उस ग्रंथ को आचार्य ने समझा दिया अर्थ उसका और एक बार समझाने से ही धारण कर लिया तो माना जाता है मेधा है नहीं तो कई को बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आता मेधा की कमी होने से और मेधा यदि तीव्र है तो माना जाता है कि एक बार श्रवण करने मात्र से ही अर्थ समझ में आ जाता है तो बुद्धि की वह शक्ति मेधा कहलाती है जो एक बार ग्रंथ को समझने से उसका अर्थ बुद्धि में रिकॉर्ड हो जाता बुद्धि धारण कर लेती हैं समझ लेती है बार बार अध्ययन की जरूरत नहीं पड़ती सुनने की जरूरत नहीं पड़ती तो वो मेधा है तो मेधावी साधन तब हो सकती हैं आत्मलाभ का यदि आत्मलाभ ही उद्देश्य है मेधावी का तो आत्मलाभ का वो साधन बनेगी नहीं तो बहुत मेधा होने पर भी वह मेधा केवल आत्मलाभ उद्देश्य नहीं है तो आत्मलाभ का साधन नहीं बनती ये कहा कि न मेधया अयम आत्मा लभ्य तो श्रवण को तो आत्मज्ञान के साधन के रूप से बताया है दृष्ट श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्याव्य इस श्रुति ने तो कहा कि श्रवण भी आत्मज्ञान का साधन बन सकता है यदि मात्र आत्मलाभ ही उद्देश्य हो और उपनिषदों का विचार आत्मलाभ के लिए कर रहा है श्रवण है विचार और उपनिषदों का विचार ये आत्मज्ञान का साधन है करके श्रोतव्य यह श्रुति बताती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र भी यही बताता है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म प्रतिपादक उपनिषदों का विचार करें टीकाकार कहेंगे यहाँ श्रुत शब्द से तो विचार मात्र को लेना है और बहुना श्रुते से लेना उपनिषद विचार से अतिरिक्त अन्य ग्रंथों का विचार उपनिषद यानि वेदांत तो वेदांत विचार से अतिरिक्त विचार यदि खूब कर लेते हैं तो वह वेदांत विचार से अतिरिक्त ग्रंथों का विचार उन ग्रंथों में प्रतिपादित जो अर्थ हैं उनके ज्ञान का साधन बनेगा आत्मज्ञान का साधन नहीं बनेगा इस दृष्टि से बहुना श्रुते न से लेना है कि उपनिषद अतिरिक्त उपनिषद विचार से अतिरिक्त विचार और उपनिषद विचारों में भी जो भेदवादी हैं जीव परमात्मा का भेद वास्तविक मानने वाले उन्होंने भी उपनिषदों का विचार किया है उन्होंने भी गीता का विचार किया है उन्होंने भी ब्रह्मसूत्र का विचार किया है प्रस्थान त्रय पर व्याख्यान सभी संप्रदायों के आचार्यों का है जो वैदिक संप्रदाय है भेदवादी भी और अभेदवादी भी दोनों वैदिक कहलाते हैं वेद को प्रमाण वाले क... प्रमाण मानने वाले कहलाते हैं तो भेदवादी जो वैदिक अन्य आचार्य हैं उन्होंने भी उपनिषद गीता और ब्रह्म सूत्र रूपी प्रस्थान त्रय पर अपनी अपनी व्याख्याएं विचार करके लिखी है और उनका विचार उनके भाष्य के अनुसार यदि कोई करता है तो वो भी उपनिषद विचार गीता विचार और ब्रह्मसूत्र विचार ही हो रहा वेदांत विचारी है लेकिन वह वेदांत विचार आत्मलाभ का साधन नहीं बनेगा परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार नहीं करा पाएगा अपितु साक्षात्कार से और दूर ले जाएगा इसलिए कि उपनिषदों का खीस्तान करके गीता का भी श्लोकों का और सूत्रों का खीस्तान करके जीव ब्रह्म का भेद ही यह तीनों प्रस्थान बताते हैं ऐसा व्याख्यान वहां पर हुआ है तो परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव है आत्मलाभ ब्रह्म एकत्व की अनुभूति ये आत्मलाभ है इसके लिए तो जीव का और ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ होंगे उनका विचार करना होगा तब तो ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति रूप आत्मलाभ होगा और वे ग्रंथ जो उपनिषदों का भी भेद ही प्रतिपाद्य विषय बता रहे हैं उनके अनुसार उपनिषदों का विचार वह उपनिषदों का विचार भी नहीं बन पाएगा आत्मलाभ का साधन ऐसा विचार उपनिषदों का भी खूब करते रहें तब भी कहते बहुना श्रुते न अयम आत्मा न लभ्य इसलिए अद्वैत अनुभूति जिससे हो सके ऐसा उपनिषदों का अनुभव वो माना जाएगा उपनिषदों का साक्षात्कार क्या नाम विचार वो आत्मज्ञान का साधन उसे स्रोतव्य शब्द से बताया जा रहा याज्ञवल्के जी के द्वारा मैत्री को आत्मज्ञान के साधन के रूप से तो पूर्वार्ध में इस मंत्र के प्रवचन मेधा और उपनिषद विचार से अद्वैत ज्ञानानुकूल उपनिषद विचार से अतिरिक्त विचार रूप श्रवण इनमें आत्मलाभ साधनता का निषेध कर दिया गया ये बताया गया कि बहुत प्रवचन भी आत्मज्ञान का साधन नहीं है बहुत वेदाध्ययन भी बहुत शास्त्र अध्ययन भी बहुत मेधा भी बहुत उपनिषद अद्वैत ज्ञानानुकूल विचार से अतिरिक्त विचार भी ब्रह्म ज्ञान का साधन नहीं है आत्मलाभ का साधन नहीं है तो कहा फिर ये सब साधन नहीं है तो अव्यभिचरित साधन कौन है फिर वो बताइए तो उसे बताते हैं कि यमें वैश वृणुते ते न लभ्य ये जो तृतीय पाद है आत्मज्ञान के अव्यभिचरित साधन को बताने वाला है तो एस यानी जिज्ञासु साधक ये शब्द से जिज्ञासु साधक को लेना यह जिज्ञासु साधक यमेव इसमें यम यह सर्वनाम प्रकृत जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है उस परमात्मा का परामर्शक है जिसे पूर्व में सत चित आनंद स्वरूप बताया गया न प्रथम मंत्र में धाम शब्द से चिद्रूप यत्र विश्वम निहितम से सद्रूप और भाति भातिशुभ्रम से आनंद रूप बताया गया ये धाम शब्द से आनंद रूप और भातिशुभ्रम से चिदरूप और विश्वम निहितम इससे जो है सद्रूप बताया गया वो जो सचिदानंद स्वरूप परमात्मा है इस खंड के प्रथम मंत्र में प्रतिपादित उसका परामर्शक है यम शब्द यम ये सर्वनाम है इसलिए यम परमात्मान एव तो एवकार व्यावर्तक हैं परमात्मा से अतिरिक्त जो अन्य वस्तु है, वो है शुरू में आत्मज्ञ के सेवा को दो का साधन बताया है ना परमात्मा तो एक प्रकार से मोक्ष हैं ब्रह्म भावच्च मोक्ष के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा यही ब्रह्म हैं उसका स्वरूप ही मोक्ष हैं निश्रेयस और एक हैं अभ्युदय अभ्युदय है, अभ्युद है।, अभ्युद है लौकिक उत्कर्ष उस लौकिक उत्कर्ष को भी माना जाता है फल निश्रेष को भी माना जाता है फल परमात्मा की प्राप्ति भी फल है और अभ्युदय की प्राप्ति भी फल हैं इनके अलग अलग साधन आत्मज्ञान को निश्रेष का साधन और अभ्युदय का साधन कर्म उपासना को श्रुति बताती हैं और यहाँ पर उभय फल का प्रापक साधन बताया गया आत्मज्ञ की सेवा को भी तो उनमें से यम शब्द से लेना है मोक्ष स्वरूप जो परमात्मा नित्यमुक्त जो परमात्मा और एवकार व्यावर्तक है अभ्युदय का एवकार यानी परमात्मान एव तो एवकार व्यावर्तन कर रहा है कि नित्य मुक्त परमात्मा से अतिरिक्त जो फलांतर है वो फलांतर हैं भूति काम शब्द में भूति शब्द से बताया गया अभ्युदय लौकिक उत्कर्ष ये है एवकार का व्यावर्त्य तो अभ्युदय को नहीं चाहता मात्र निश्रेयस को ही चाहता है परमात्मा को ही चाहता है परमात्मा की प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है अभ्युदय की प्राप्ति नहीं इसलिए पूर्व में ये बताया था ना कि कामना परित्याग यानी अभ्युदय का संसार विषयनी कामनाओं का त्याग क्योंकि कामनाएं तो जन्म दिलाती है तत्र तत्र और ये है वो सर्वे प्रवीलियंती कामा इससे तुम पदार्थ विवेक ये सब अभ्युदय विषयनी कामनाएं ये परमात्मा प्राप्ति की प्रतिबंधित प्रतिबंधक है और परमात्मा को ही प्राप्त करने की कामना ये परमात्मा लाभ का सर्वोत्कृष्ट साधन है मात्र परमात्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा हो अंदर से तीव्र इच्छा तो फिर परमात्मा विलंब नहीं लगाते देर नहीं करते उसके चित्त में अपने आप को अभिव्यक्त करने में परमात्मा की परमात्मा तो वही है ना चित्त के साक्षी के रूप में हमसे दूर थोड़ा ही है हम स्वयं ही परमात्मा हैं यदि हमारी उपाधि चित्त में हमारे वास्तविक स्वरूप के लाभ की तीव्र इच्छा हो तो वह तीव्र इच्छा हमारे वास्तविक स्वरूप को अभिव्यक्त करती है चित्त में अपने परिणामी में जहाँ वो हैं वहाँ उसे अपने विषय को प्रकट करती है तो इच्छा कहाँ रहती है चित्त में अंतकरण में तो अंतकरण में जो उत्कट इच्छा होगी वह अपने विषय को अंतकरण में प्रकट कर देती है तीव्र इच्छा होनी चाहिए तो परमात्मा विषय ने ही इच्छा हो परमात्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा हो तो फिर परमात्मा जहाँ वो इच्छा है उस चित्त में अभिव्यक्त होता है उस दृष्टि से कहते हैं कि येष यानी जिज्ञासु साधक यमेव यानी एव वृणुते वृणुते का अर्थ करते भकर भगवान प्राप्त इच्छति वृणुते का अर्थ है वर्ण करता है वर्ण करना है प्राप्त करने की इच्छा करना ये वरण है तो परमात्मानम एव प्राप्तुम् इच्छे थी ये अर्थ निकलेगा कि जब साधक के चित्त में परमात्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा होती है तो तेन यानि वरण से तेन शब्द से लेना वो परमात्मा वरण रूप जो साधन बताया जा रहा है और परमात्मा वरण का स्वरूप है परमात्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा तो परमात्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा रूप जो वरण है उसे तेन स्तृतीयांत सर्वनाम से लेना है तो तेन वर्णन लभ्य यानी अयम आत्मा लभ्य ये जो प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हैं वह लभ्य हैं जानने योग्य हैं किस परमात्मा को ही आत्मरूप से प्राप्त करने की इच्छा रूप वर्ण से वो लभ्य हैं पूर्व में तो प्रवचन न लभ्य के साथ न जोड़ दिया प्रवचन न लभ्य मेधया न लभ्य श्रुते न लभ्य और यहाँ पर तेना लभ्य और सर्व वाक्य सावधारण भवति के अनुसार वकार का अध्यय करके लभ्य के साथ जोड़ दीजिए तेन लभ्य ऐसा तो पर, आ, परमात्म परमात्मवरण रूप साधन से वह लभ्य ही है तो ये वकार जो लभ्य के साथ अन्वित होगा वह बताएगा अव्यभिचार को परमात्म वरण रूप साधन का परमात्म लाभ के प्रति अव्यभिचार ज्ञापक हैं येवकार जैसा प्रवचनादि साधनों का परमात्म लाभ के प्रति व्यभिचार है वे साधन होते भी हैं नहीं भी होते हैं अव्यभिचरित साधन नहीं है लेकिन लभ्य के साथ अन्वित येवकार बताएगा परमात्म वरण साधन है ही नहीं है ऐसा नहीं इसलिए यहाँ पर भास्कर भगवान बताएंगे कि अन्य त्यागे न परमात्मवरण रूप जो साधन है उसी से परमात्मा लाभ होता है तो अन्य त्याग में अन्य का अर्थ क्या निकलेगा कि अनात्म प्राप्ति की इच्छा तो अनात्म प्राप्ति की इच्छा का त्याग पूर्वक परमात्म प्राप्ति की ही इच्छा रूप जो वरण उससे परमात्मा मिलता ही मिलता है परमात्मा का मिलन है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार ये होगा ही होगा जिस दिन विषयनी इच्छाएं समाप्त होगी अत्र सर्वे कामा होगा शरीर के रहते रहते नई कामनाओं की उत्पत्ति का हेतु तुम पदार्थ अविवेक के निवृत्त होने से नई कामनाएं समा, समाप्त हो जाएगी उत्पन्न ही नहीं, नहीं होगी और पहले वाली निवृत्त होगी वैराग्य से और नई उत्पन्न नहीं हो रही है तोम पदार्थ विवेक होने से तो उस दिन फिर मात्र एक इच्छा रहेगी परमात्मा को प्राप्त करने की तो फिर ऐसे चित्त में परमात्मा प्रकट होते ही है इसे बताया जा रहा है चतुर्थ पाद में तेन शब्द से ग्राह्य जो परमात्म वरण रूप साधन है इस परमात्मा वरण से परमात्मा का लाभ होता है कह रहे हो वो परमात्मा लाभ का स्वरूप क्या है किस रूप से परमात्मा का लाभ होता है तो परमात्मा लाभ के स्वरूप का वर्णन करती हैं श्रुति चतुर्थ पाद में ये शेष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम इसमें तस् शब्द से ग्रहण करना है परमात्मा वरण करने वाले साधक को परमात्मा का वरण कर लिया है जिस साधक ने उस साधक के और ऊपर से जोड़ देना चित्ते अंत करने तो मात्र परमात्मा को ही प्राप्त करने की इच्छा जिस साधक के चित्त में है उस साधक के चित्त की स्थिति क्या रहेगी वो अनात्म अभिमुख नहीं होगा वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के ही अभिमुख होगा परमात्मा अभिमुख रहेगा और उस परमात्मा अभिमुख चित्त में परमात्मा अपने आप को प्रकट करते हैं अपनी उपाधि को नहीं उपाधि को छोड़ देते हैं और स्वयं का जो स्वरूप है सो स्वरूप उसे उस अपने अभिमुख चित्त में प्रकट करते हैं यही आत्मलाभ का स्वरूप है तो उसमें प्रकट हुए का अर्थ है आत्म भावस्थ हो गए तेजा एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तम नाशा आत्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तो परमात्मा आत्म भावस्थ होते हैं आत्म भावस्थ होना है अहम वृत्ति का आलंबन बनना तो परमात्म अभिमुख चित्त में स्वाभाविक एक ही वृत्ति रहेगी अहम वृत्ति और ईदम वृत्ति नहीं रहेगी ईदम तो अनात्मा है न तो ईदम वृत्ति रहित ईदम विषयनी वृत्ति रहित चित्त जिसमें अहम वृत्ति है और ईदम शब्द से ग्राह्य है अनात्मा उपाधि वेष्टि समष्टि पूरी की पूरी मूर्त अमूर्त उपाधिया क्षर पुरुष अक्षर पुरुष रूप उपाधिया कार्य भी कार्य उपाधि कारण उपाधि ये सब का सब ईदम है और उस ईदम रूप उपाधि को तो कहा जाएगा अनात्मा और उस अनात्मा का वर्ण तो इसने किया नहीं कार व्यावर्तक है अनात्मा मात्र का तो आत्मा मात्र पुरुषोत्तम स्वरूप जो है क्षर अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम स्वरूप उसी के अभिमुख चित्त रहेगा और उस चित्त में अहम वृत्ति रहेगी ईदम वृत्ति नहीं रहेगी तो उस अहम वृत्ति का आलम्बन कौन बनेगा फिर जिसके अभिमुख अहम वृत्ति से युक्त चित्त है, जिसके अभिमुख है, वही उसका आलंबन बनेगा तो वह आलंबन बन जाएगा वृत्ति का विषय बन जाएगा अहम इस वृत्ति का तो ये है परमात्मा का लाभ आत्मरूप से साक्षात्कार उसको यह बताया जा रहा है कि तस्य तस् उस साधक के ऊपर से जोड़ देना चित्ते एष आत्मा स्वाम तनुम विवृणुते तो उस साधक का चित्त जो इदम वृत्ति से रहित हैं और एक वृत्ति मात्र है अहम तो अहम इस वृत्ति के रूप में विद्यमान जो चित्त हैं उस साधक का उस वृत्ति में स्वाम तनुम इसमें स्वाम का अर्थ है स्वरूप भूताम तनुम यानि अपना वास्तविक स्वरूप स्वाम ये शब्द बता रहा है उपाधि निरपेक्ष स्वरूप को जो अपना निजी स्वरूप है तनु शब्द का अर्थ है स्वरूप परमात्मा के दो स्वरूप हैं एक सोपाधिक स्वरूप एक निरूपाधिक स्वरूप तो सोपाधिक स्वरूप का व्यावर्तक है स्वाम शब्द इसलिए स्वाम तनुम शब्द का अर्थ निकलेगा निरूपाधिक स्वरूप वो है सच्चिदानंद और उस सच्चिदानंद रूप से अहम वृत्ति का आलमन बन जाता है अहम वृत्ति का आलम्बन सच्चिदानंद रूप से बन गए का मतलब मैं सच्चिदानंद रूप हूँ चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम ये अनुभूति ये अनुभूति है आत्मलाभ और वो किसको होता है जिसका उद्देश्य ईदम की प्राप्ति नहीं अपितु केवल निरूपाधिक परमात्मा की प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है उसी की प्राप्ति की इच्छा रखता है उसी को प्राप्त करना चाहता है अभ्युदय को नहीं उसी के चित्त में परमात्मा अपने निरूपाधिक स्वरूप को प्रकट करते हैं परमात्मा तो अनुग्रह मूर्ति है ना और अनुग्रह का स्वरूप होता है अनुग्राह्य के इच्छा की पूर्ति करना अनुग्रह का अनुग्रह माना जाता है अनुग्राह्य पर तो अन, अनुग्राह्य की जो इच्छा होगी उसके विषय को उसे उपलब्ध कराना ये अनुग्रह माना जाता है तो अनुग्रह के अंदर मात्र परमात्मा के निरूपाधिक स्वरूप को ही प्राप्त करने की परमा निरूपाधिक स्वरूप का ही आत्मरूप से अनुभव करने की इच्छा रहेगी तो परमात्मा अपने निरूपाधिक स्वरूप का आत्म रूप से अनुभव करा पाएंगे उसके चित्त में आत्म रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे उसके आत्म आत्मभावस्थ हो जाएंगे आत्म आत्मभावस्थ होना है अहमवृत्ति का आलंबन बनना विषय बनना वो तब संभव है जब हम मात्र परमात्मा का परमात्मा के निरूपाधिक स्वरूप का ही आत्मरूप से अनुभव करना चाहें तो हमारी उस इच्छा का आ, इच्छा को पूर्ण करना ये परमात्मा का अनुग्रह माना जाएगा और हमारी वो इच्छा पूर्ण हुई कब मानी जाएगी जब सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हमारी अहम वृत्ति का आलमन बने तो हमारी वो जिज्ञासा पूरी हो गई कहा जाएगा तो तीव्र आत्म जिज्ञासा ये अव्यभिचरित साधन है यदि हमारे अंदर तीव्र आत्मजिज्ञासा होगी तो बाकी साधन भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसी में सहायक बनेंगे इसलिए अव्यभिचारी साधन यदि कोई है तो आत्मवरण है और आत्मवरण का स्वरूप है अनात्मविषणी इच्छा का परित्याग पूर्वक मात्र आत्म साक्षात्कार की ही इच्छा परमात्मा को ही आत्म रूप से प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ये है आत्मवरण परमात्मवरण तब परमात्मा हम हम पर उस रूप में अनुग्रह करता है ये जिज्ञासु की भक्ति यही होती है कि हमें आत्मरूप से परमात्मा दर्शन दे परमात्मा आत्म रूप से हमारी बुद्धि में अभिव्यक्त तो हो जाए ये प्रार्थना ये मुख्य साधन है, है इसे यमें वैश वृणुते तेन लभ्य तशेषात्मा वि वृणुते तनु स्वाम इससे बताया गया उत्तरार्थ से भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं